बाह्य में हम अपना शरीर है और उसकी अनेक उपाधिया मन अहंकार बुद्धि आदि है और बाह्य में हम उसकी चालना कर सकते हैं उसका प्रभुत्व पा सकते हैं इसी तरह जो कुछ अंतरिक्ष में बनाया गया है वो सब कुछ हम जान सकते हैं उसका उपयोग कर सकते हैं उसी प्रकार इस पृथ्वी में जो कुछ तत्व हैं और इस पृथ्वी में जो कुछ उपजता है सबको हम अपने उपयोग में ला सकते हैं इसका सारा प्रभुत्व हम अपने हाथ में ले सकते हैं लेकिन यह सब बाह्य का आवरण है जो हम अंतर में हैं, वो हम आत्मा है शिव है जो बाह्य में है वो सब नश्वर है जो जन्मेगा वो मरेगा जो निर्माण होगा उसका विनाश हो सकता है किंतु जो अंतर में हमारे अंदर आत्मा है जो हमारा शिव है जो सदाशिव का प्रतिबिंब है वो अविनाशी निष्काम स्वच्छंद किसी चीज में पटता नहीं निरंजन उस शिव को प्राप्त करते ही या उस शिव के प्रकाश में आलोकित होते ही हम भी धीरे धीरे होते जाते बाह्य में सब आवरण है वो जहां के तहा रहते हैं लेकिन अंतरतम में जो आत्मा अचर अटूट अविनाशी है वो हमेशा के लिए अपने स्थान पे प्रकाशित होते रहता है तब हमारा जीवन आत्म साक्षात्कार के बाद एक दिव्य एक भव्य एक पवित्र जीवन बन जाता है इसीलिए मनुष्य के लिए आत्म साक्षात् पाना अत्यावश्यक है उसके बगैर उसमें संतुलन नहीं आ सकता उसमें सच्ची सामूहिकता नहीं आ सकती उसमें सच्चा प्रेम नहीं आ सकता और सबसे अधिक तो उसमें सत्य ही जाना नहीं जा सकता तो so, सारा ज्ञान जिसे की शुद्ध ज्ञान कहा जाता है जिसे की विद्या कहा जाता है वो इस आत्मा के ही प्रकाश में जानी जा सकती है जब मनुष्य इस आत्मा के प्रकाश से आलोकित हो जाता है तो उसका देखना भी निरंजन हो जाता है वो देखना मात्र होता है, कोई चीज़ को देखते वक्त उसमें कोई उसकी प्रतिक्रिया नहीं होती देखता है और देखने से ही पूरा ज्ञान हो जाता है उस चीज का कि वो क्या चीज है मनुष्य तो हमेशा जब आत्म साक्षात्कार से प्लावित नहीं होता तो वो एक तरह से अपने ही बारे में सोचता है वो यही सोचता है कि मैं आज क्या खाना खाऊंगा या किसके यहां बड़ा अच्छा खाना मिला था आज कौन से खाने का इंतजाम करें नहीं तो फिर वो ये सोचता है कि आज कहा मुझे जाना चाहिए कौन सी जगह मेरा महत्व होगा कौन सी जगह मुझे लोग मानेंगे कौन सी सभा में जाकर चमकूंगा तीसरा सोचेगा कि मैं कौन सा कार्य करू जिसके कारण मैं बहुत रुपया इकट्ठा कर लू बहुत मेरे पास पैसा आ जाए संसार की सारी संपत्ति मैं पालू और सारी दुनिया को मैं ठीक कर लू चौथा सोच सकता है कि कितने मेरे बच्चे हैं और उनके लिए मुझे क्या करना चाहिए और मेरे बच्चों के बच्चों के लिए क्या करना चाहिए और मेरे रिश्तेदार हैं उनके लिए मुझे क्या करना चाहिए इस प्रकार के सारे जो कुछ विचार हैं ये अपने में लक्षित है मोमो में लक्षित है अपने में लक्षित है कि उसमें मेरा क्या मैं कहा हूं मेरा उसमे कौन सा विशेष लाभ होने वाला है? मैं आज कौन से कपड़े पहनूंगा आज मैं किसको किस तरह से प्रभावित करूंगा? मैं आज कौन सी बात कहूंगा जिससे सब लोग करंबा में पड़ जाए मैं कौन सी ऐसी कोई तरकीब दिखाऊंगा जिससे लोग सोचेंगे कि वाह क्या ही आदमी है कितना बढ़िया कितना कितना दूसरा है वो अपने को बहुत नम्रता पूर्वक सबके सामने बार बार झुकझुक के नमस्कार करेगा ये दिखाने के लिए मैं बड़ा नम्र हूँ और मैं सबसे बड़ा आ, आदर से रहता हूँ मैं बहुत ज्यादा संस्कृति से भरपूर हूँ कोई तीसरा कहेगा कि मैं विद्वानों की सभा में जाकर वाद विवाद करूंगा मैं बहुत सारी किताबें पढ़ूंगा उससे मैं अपनी बुद्धि को बड़ा प्रकट कर लूंगा मैं बुद्धि से बहुत अपने को ऐसा विशेष रूप से प्रकाशित करूंगा कि लोग सोचेंगे कि कितना बड़ा लेखक है कितना बड़ा वक्ता है कितना बड़ा बोलने वाला है फिर इसी प्रकार कोई अपने संगीत के बारे में सोचता है तो कोई अपने कला के बारे में सोचता है हर चीज में में आदमी इसमें अपने बारे में सोचता है कि मेरी प्रगति कैसी होगी उसे मैं क्या करूँ और बहुत से समाज कार्य भी लोग करते हैं ये नहीं कि नहीं करते जैसे कोई आदमी अगर डूब रहा है तो उसको जब बचाने के लिए कोई आदमी कूदता है तो वो भी यही सोच के कि उसके अंदर जो कुछ मैं है वो उस आदमी भी, भी है इसलिए वो उसको बचाता है उसको सहन नहीं होता कि आदमी डूब रहा है इसलिए उसे बचाता है और उससे भी ऊंचे कार्य मनुष्य करता है जरा देश के लिए बहुत त्याग करता है उसलिए मेरा देश है मेरे देश के लोग उनको सुख होना चाहिए इस तरह से उसमें भव्यता आने लगती है उसमें महानता आने लगती है फिर कोई सोचता है कि मेरी जो कला है वो ऐसी फैलनी चाहिए कि विश्व में हमारे देश की कला फैले इस तरह से मनुष्य थोड़ा थोड़ा सा अपने को सामूहिकता में भूलते भुलते देकर खुश होता है पर उस सब में अपेक्षित होता है कि उसे विजय मिले उसका यश का वाह वाह करता है इसलिए वो सुख और दुख के चक्कर में फंस जाता है ये अपेक्षित रहता है कि उसका नाम सब दूर छपे लोग उसको बहुत माने और उसकी बड़ी मान्यता रखे और कहीं भी वो खड़ा हो तो वो कभी अपमानित ना हो कोई उसको किसी भी तरह से नीचा ना रखे कोई भी कितना भी बड़ा संयोजक हो अगर वो आत्म साक्षात्कार नहीं है तो उसमें उसका जो बिंदु अपना है मैं हूं जो मैं का बिंदु है वो कितना भी बड़ा उसका परिक जाए पर उसका चित्त उसमय पे ही रहता है उस परीक्ष में उसका चित्त नहीं जाता किंतु तो जब आत्मा आप अपने आत्मा से एकाकारिता प्राप्त करते हैं तब वो और तरह से बात सोचता है तब वो हर चीज को इस तरह से सोचता है कि इसका उपयोग समाज के लिए कैसे हो सकता है दुनिया के लिए कैसे हो सकता है इस आंतरिक पीड़ा से से लोग हैं इनके इनके लिए लिए क्या क्या हो सकता है है करना चाहिए उसका सारा ही विचार अपने से बदल के उस चीजों जब किसी पेड़ को देखता है तो उस पेड़ को देखते ही वो सोचता है विधाता ने कितना सुंदर ये पेड़ बनाया हुआ काश कि मैं भी ऐसा सुंदर होता काश की मैं भी ऐसा छाया होता कि लोग मेरे छाया में आकर ऐसा नहीं मुझे ऐसा ही होना चाहिए उस की स्तुति में ही वो गाने लग जाए किसी हिमालय को देखेगा तो वो की गाता रहेगा। लेकिन जो मनुष्य आत्मनिष्ठ नहीं होता है जो अपनी आत्मा को जानता नहीं वो हमेशा अपनी ही स्तुति गाता रहेगा की मैं हिमालय पे गया था मैंने हिमालय पे काम किया हिमालय में मेरी कब्र बना देना हिमालय पे आ, मेरा वहां झंडा गाड़ देना मेरे देश का झंडा ले जाकर एकदम दो लेवल के दो तबके के लोग होते एक जो कि आत्म साक्षात्कार ही है आत्मा के प्रकाश में अपने को सारी चीजों की ओर दृष्टि डालते वक्त एक व्यापकता से देखते हैं और दूसरी बात कि उनमें ये कभी धारणा नहीं होती कि ये कार्य करने से मेरा नाम बढ़ जाए या मेरा यशगान लोग करें कोई लोग उन्हें मार भी डाले कोई उन्हें सताए कोई उन्हें छले चाहे उनकी बुराई करे वो कभी भी इस चीज का बुरा नहीं मानते जैसे कि आप देख सकते हैं ईसा मसीह को सूर्य पे चढ़ाया गया सूर्य पे चढ़ने के वक्त उन्होंने एक प्रार्थना की कि जगदीश ये लोग जानते नहीं कि ये क्या गलती कर रहे हैं इसलिए इनको तुम माफ कर दो क्योंकि यही उनको फिक्र था कि मुझे इन्होंने ऐसा सताया तो न जाने इनका क्या हाल होगा जो आत्म साक्षात्कार होता है वो निष्प्रु होता है निष्प्रु होता है। उसके अंदर किसी चीज की खिंचाव नहीं रहती ये चीज़ होना ही चाहिए, ये चीज़ चाहिए, चाहिए, वो संकल्प नहीं करता हो जाएगा तो अच्छा और नहीं हो जाएगा तो भी अच्छा और जब वो किसी यश और जय को वर्ण नहीं करता है उसकी अपेक्षा ही नहीं करता है तो उसको सुख और दुख का चक्कर आता है सुख और दुख में वो समान हो जाए कोई दुख आया तो उसे भी देख सकता है सुख आया उसे भी देख सकता है और वो समझता है ये रात और दिन का मामला खुद वो स्वयं आनंद में विभोर है क्योंकि आत्मा आनंद का स्रोत है आनंद के स्रोत में विभोर है वो किसी की चीज की लालसा नहीं करता उसको कभी किसी चीज की लालसा होती ही नहीं कि मैं इसकी चीज़ लू कि खसोट कि इसको ये कर लो उसके दिमाग में बात कर उसको कभी अपने मन को कंट्रोल ही नहीं करना पड़ता वो कहते हैं कि अपने मन को आप कंट्रोल करिए अपने इंद्रियों को कंट्रोल करिए वो कंट्रोल में आ जाती है पूरा कंट्रोल हो जाता है उसको इसकी इच्छा ही नहीं होती कि वो किसी चीज़ को कंट्रोल करे कोई ही नहीं होता कि ये चीज मुझे चाहिए अब उसके लिए प्राण लगा रहे लोग हैं कि कोई ना कोई चीज के प्रलोभन में इस तरह से दौड़ते हैं कि जैसे उनके लिए वही सब कुछ जिंदगी है और जब वो चीज मिल जाती है उसके बाद तृप्त होने के जगह दूसरी चीज के लिए दौड़ने लग जाते हैं अगर वो नहीं मिलती है तो फिर उनको इतना दुख होता है दारून दुख होता है वो सोचते हैं कि मेरे जिंदगी का सब कुछ खत्म हो चुका फिर ऐसे मनुष्य का जो चित्त होता है अटेंशन होता है वो बहुत गहरा और हर चीज को जानता हुआ चलता है उसके चित्त में ये शक्ति होती कि जहां भी उसका चित्त पहुंचा वो चित्त स्वयं ही कार्यान्वित हो जाता है अब चित्त जो है ब्रह्मदेव की देन है लेकिन जब ब्रह्मदेव या ब्रह्मदेव का सिर्फ ब्रह्म ही रह जाता है तो ऐसा चित्त इतना प्रभावशाली होता है इतना प्रेममय होता है इतना सूझबूझ वाला होता है और इतना होशियार होता है कि वो अपने कार्य को बड़े ही सुगम तरीके से करता है मतलब ये कि ऐसे आदमी का चित्त परम चैतन्य से एकाकारिता प्राप्त कर लेता है और जब परम चैतन्य से एकाकारिता हो गई तो परम चैतन्य तो सारे कार्य को करते ही रहता है तो जितने भी कर्म है दुनिया के वो सिर्फ ये ब्रह्म शक्ति ये परम चैतन्य करती और ये जो कर्म मनुष्य कर रहा है वो उस वक्त ये नहीं सोचता कि मैं कर रहा हूं सोचता माने उसको इसकी अनुभूति ही नहीं होती वो तो यही सोचता है कि हो रहा है ये घटित हो रहा है ये बन रहा है में जिसको कहते उतरना क्योंकि परम चैतन्य ही सारे कार्य कर रहे हैं तो मैं एक माध्यम मात्र बीच में हूं आत्मा के प्रकाश से ही ये हो सकता है नहीं तो कभी नहीं हो सकता मनुष्य मैं सारा कार्य करता हूँ परमात्मा पे छोड़ देता छोड़ नहीं सकता झूठ बात इस तरह की बात कोई सोचता है तो वो अपने को दगा दे है और झूठ पर खड़ा पर सच बात यह है कि परम चैतन्य सब कार्य को करा है बहुत सुगम तरीके से ना सुंदर उनका कौशल है युक्तियां कि आश्चर्य में मनुष्य पड़ जाता है कि किस तरह से वो कार्य को और जब मनुष्य प्रकार श्रद्धा स्वरूप अपने एक विशाल हृदय में बहुत से लोगों ने मुझे बताते हैं वहाँ बड़ा अच्छा वक्त कार्य हो मैंने तो सिर्फ प्रार्थना की वह कार्य हो गया मां बड़ा चमत्कार हो गया कर्म तो हम नहीं करते है। कर्म परम चैतन्य कर सारे कर्म वही करते हैं हम तो मिथ्या सोचते हैं कि समझ लीजिए कुछ चांदी मिल गई जो मरी हुई चीज थी उसे कुछ बना दिया सोचा बड़ा बना दिया हम तो मरे से मरा बनाते है। लेकिन सारा जीवन कार्य जो है परम चैतन्य कर और ये जो परम चैतन्य की हमें देन मिली हुई है और उसका जो हमें अनुभव हुआ है वो सारा आत्म साक्षात्कार से ही। क्योंकि जो है वो आदिशक्ति जो कि शिव की इच्छा शक्ति है उसी का प्रकाश है इस परम चैतन्य के आशीर्वाद से ही आप लोग सारे कर्म करेंगे घटित हो जाए आप अद्भुत लोग हो सकते हैं, अद्भुत। लेकिन मैं कर रहा जहां भावना आई और मैंने ये किया और मैं अगर ये करना चाहता हूं या कोई जोर जबरदस्ती किसी भी चीज तो इसका मतलब यह है कि अभी आत्मा का प्रकाश पूरी तरह से आपके अंदर नहीं पूरा घर में ही यह परम चैतन्य तो आप अकर्म में आ गए जब आप कोई कार्य ही नहीं कर रहे जैसे कि ये बल्ब कहे कि मैं बिजली दे रहा हूं तो गलत बात है आपके अंदर वही परम चैतन्य कार्य कर रहा है जो लोग आत्म साक्षात्कार है जिसने आपको बनाया आपको घड़ाया आपका शरीर सब चीज जो बनी है वो उसी परम चैतन्य की कृपा से बनी और उसके बाद आज जो मनुष्य आप जो के साक्षात् बन गए वो भी उस परम चैतन्य का ही आशीर्वाद तो ऐसे मनुष्य में अहंकार कैसे आ सकता है जब वो जानता है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता जैसे कि एक आर्टिस्ट है उसके आप में है और वो जानती है कि मैं कुछ नहीं करती हूं। ये तो एक आर्टिस्ट है जैसे मैं आपको कृष्ण की बात बताती हूं कि कृष्ण की मुर्गी ने कहा कि मुझे लोग क्यों कहते हैं कि मैं बजती हूँ बजाने वाला तो कृष्ण है मैं तो खोखली हूं सो वो खोखला पर को इगोलेसनेस करती पूरी तरह से जब हमारे अंदर स्थापित हो जाता है तब हम सोच सकते हैं कि हमारे अंदर जो ये विचार था कि हम ये कार्य करते हैं वो कार्य करते कितना दुखदायी था कितना परेशान करने वाला क्योंकि मैं ये कार्य कर रहा था और मैंने ये कार्य किया और उस कार्य का कोई फल ही नहीं निकला इसलिए मैं दुखी हो जाता हूं अच्छा मैंने ये कार्य किया और इसमें मुझे बड़ा यश मिल गया तो और मेरा दिमाग खराब हो जाता है किंतु तो मैंने ये कार्य नहीं किया करने वाला परम चैतन्य का सारा कौशल तो है तो जो हुआ सो रास्ते से, से नहीं जाना चाहिए था लेकिन एक आत्म साक्षात्कार सोच रहा था नहीं यही होगा यहाँ से जाना जरूरी होगा इसलिए मैं जा रहा तो उसको दुख नहीं होने वाला उसको कोई तकलीफ नहीं होने वाली वो ये नहीं सोचने वाला कि मैं इस रास्ते से क्यों आया अगर मैं इस रास्ते से नहीं आता तो मेरा ठीक रहता मुझे गलत रास्ते से मैं आ गया। ये कुछ वो सोचता हाँ उसके सामने आप हजार व्यंजन रख दीजिए भाई कैसा है बहुत अच्छा है आप उसके सामने आ, कोई चटनी और थोड़ी भाक्री रख दीजिए कैसा था भाई बहुत बढ़िया था कहेंगे ये ऐसा आदमी ना तो इसको स्वाद है ना कुछ है इसको कुछ भी तो उसको कहता बहुत अच्छा है बहुत बढ़िया है यह है किस तरह का आदमी फिर उसको आप महलों में रखिए तो राजा जैसे रहे बैठा रहेगा और आप उसको जंगलों में रखिए तो जंगलों में रह लेगा उसको आप पेड़ पे बैठा दीजिए पेड़ पे उसको कोई शिकायत होगी कैसे जबकि वो जानता है कि परम चैतन मुझे इधर से उधर हटा रहा तो फिर शिकायत किससे कर उसको आप मारियेगा तो कहेगा ठीक है और आप गरहार पहनाएगा ठीक दोनों का उसको फर्क लगना ही नहीं क्योंकि आत्मा जो है वो किसी चीज में चिपकता नहीं है असंगम है जब आप किसी चीज में चिपक जाते हैं जैसे कि मेरी प्रतिष्ठा मैं बड़ा आदमी मैं छोटा आदमी मैं बड़ा प्रतिष्ठित हूं या मैं ऐसा हूं तब आपको लगता है कि इन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया लेकिन असंध में जो आदमी बैठ गया उसको यह महसूस ही नहीं होता वो अपने में ही आत्मनिरा तुष्ट है वो अपने आत्मा ही में ही तुष्ट रहता वो कोई बक बक नहीं करता जब बोलना है तब तो बोलता है नहीं बोलना है तो नहीं बोलता उसने कुछ कह दिया उसे सुन लेता है अगर पूछे ज्ञान की बात है तो उसे सुन लेता है, है, है, है, ज्ञान ज्ञान। की बात है, तो उसे भी सुन लेता गर्व समझ लीजिए भाई इस जामात के लोग कैसे वो कह लगे कहेंगे यार ठीक है इन लोगों में ये ये दोष है और ये ये इनके गुण है उनका वर्णन मात्र कर देगा लेकिन ये नहीं कहेगा कि मुझे इनसे नफरत है ये कभी नहीं कहेगा वो कहेगा ये इनका दोष है और ये इनकी गुण है ये दोष और गुण है और ये इसे जान लीजिए वो उसका वर्णन मात्र करते so, वो होगा। ये नहीं की तुमको मैं तुमसे मैं नफरत करता हूं तुम्हारी मैं निंदा करता हूँ तुमसे मैं घृणा करता हूँ कभी नहीं कहना उसके मुंह से शब्द नहीं क्योंकि तो घृणा करना एक पाप और इसलिए उससे कोई पाप ही नहीं हो सकता जो भी वो करेगा वो पुण्य होगा समझ लीजिए उसे किसी को मार डालना है अब देवी है देवी को मोतो को मारना पड़ेगा उसे पाप थोड़ी होता है तो मारना ही था उसको नहीं मारेंगे तो पाप फैलेगा तो वो अपने काम से चूकता नहीं उसको जो करना है वो करना है। क्योंकि परम चैतन मारा मैं कौन मारा परम चैतन्य चाहते है की मैं इसको मार डालू तो मार डालता हूँ परम चैतन्य कह रहे ये कार्य करो तुम्हें से करता हूं लेकिन पहले परम चैतन्य की गुवाही देने से पहले उसे एकाकारिता तो स्थापित होनी चाहिए नहीं तो आप ठीक है आपने कह दिया परम चैतन्य तो कोई आपके गेब में थोड़ी बैठा हो अगर आप में स्थिति है और आपको सूची दशा में गए कि जहां पर आप परम चैतन्य से एकाकारिता प्राप्त कर चुके हैं तब आप जिस चीज को गलत समझते हैं उसके लिए आप कह सकते हैं बड़े बड़े संतों ने इतने लोगों को बताया कह रहे तू इतना खराब तू तु ऐसा तुष्ट है तू तु ऐसे क्यों करता है ये है वो है सब उसको बता दिया उसके मुंह पर कोई डरे नहीं क्योंकि वो जानते थे ये परम चैतन्य का कार्य उसने उनको डरना कह दिया जेल हो जाएगा सोक्रेटिस को उन्होंने जहर पिला दिया तो वो कोई डरा ठीक है जहर पिला दो नहीं तो और पिला दो उसको कोई भी प्रलोभन दो कुछ भी करो वो जिसे सत्य समझता है वही बोलेगा क्योंकि परम चैतन्य सत्य ही बिसे सत्य बोलना है उससे वो सत्य ही बोलेगा और वो सत्य होगा। उसकी बुद्धि है को एकदम पहचान जाएगी कौन कौन झूठा, एकदम समझ आएगी ऐसी उसकी बुद्धि कुशाग्र होगी उसकी बुद्धि को हम सुबुद्धि कह सकते हैं क्योंकि उस बुद्धि पर आत्मा का प्रकाश आया नजर से वो पहचान सकता है कि कौन कितने गहरे पानी और फिर उसको परम कैसे ठिकाने करना बहुत से लोग मुझे कहते कि आपको ऐसा, आप ऐसा नहीं करना चाहिए बहुत से लोग समझते ऐसा नहीं पर जब उसका परिणाम देखते अच्छा वो आपने कहा नहीं कहा होता तो ये होता ही सो so, परम चैतन ने करना धरना और उसका ही कुछ पाना है और उसका भोग भी हम नहीं उठा सकते उसका भोग भी परमात्मा ही उठाते हैं हम तो सिर्फ उनकी लीला ही देखते रहते। और किसी को, किसी का भोग उठा ही सकते हैं तो उस आत्मा के लीला का ही भोग उठा सकते हैं अब आध्यात्म जो है वो इस आत्मा के प्रकाश का उसके कार्य का उसकी लीला का सबका एक तरह से विज्ञान है उसका साइंस। तरह से इस चीज में समझ ले, वो समझ सकता है कि सारी सृष्टि का विज्ञान ही आत्मा से आता है और जब तक ये विज्ञान हमारे अंदर नहीं आएगा बाह्य का विज्ञान बिल्कुल ही बेकार है क्योंकि उसमें बहुत ही बहुत ही थोड़ी सी चीज है विज्ञान में कि वो जड़ वस्तुओं के बारे में आपको कुछ समझा देता है उसमें संतुलन नहीं है उसमें सामाजिकता नहीं है उसमें मनुष्यता नहीं है और उसमें प्रेम नहीं है उसमें कला नहीं है उसमें कविता नहीं है उसमें आदर नहीं है कुछ जो कि मनुष्य वो चीज ही नहीं है एक मशीन जैसी चीज समझने के लिए विज्ञान को समझने के लिए भी मनुष्य को आत्मा का ही प्रकाश, प्रकाश है जो अभी तक नहीं खुले और फिर विज्ञानी जाकर उसका पता लगाए तो समझ सकता है पूछते हम आप कैसे जानते हैं। हम कैसे जानते हैं? हम तो नहीं जानते लेकिन सब जाना ही हुआ है सब कुछ जाना हुआ है उसको उसको जरूरी जरूरी नहीं नहीं कि कि वो सब कुछ सबको सबको सबको बताए, क्योंकि सब समझना भी तो आना चाहिए, उसको नहीं कि देता जो नहीं रहने इस वक्त मौका आएगा तब उसे समझाना चाहिए इसमें भी बहुत से लोग अपने सहयोग में भी बड़े कभी कभी परेशान हो जाते मेरे बाप है वो सहजोग में नहीं मेरी माँ है वो सहयुग में नहीं मेरा भाई है वो सहयुग में नहीं जाने दीजिए क्या सारा कुछ आप ही के अंदर है इसलिए ये नहीं है उसमें वो नहीं इसमें इस तरह की बातें सोचना फिर यही विचार आता है कि मनुष्य अपने साथ आनंद में रहता है उतना किसी के साथ नहीं रहता क्योंकि सारा कुछ आप ही के अंदर है इसलिए ये नहीं है उसमें वो नहीं इसमें इस तरह की बातें सोचना फिर यही विचार आता है कि अभी पूरे दालान हमारे हृदय के खुले नहीं इसलिए हम ऐसा सोचते जो अब आत्म साक्षात्कार यही आपके बाप भाई बहन है और इनको तो कोई वो प्रश्न नहीं प्रश्न उन लोगों को होता है जो अभी भी आधे अंधकार में आधे प्रकाश में है वो ये सोचते रहते हैं कि अभी ये मेरा भाई उसमें फंसा हुआ है मेरी बहन उसमें फंसी हुई है अपने आप से वो आ जाएंगे पे जबरदस्ती नहीं हो सकती इसी तरह का एक आत्म साक्षात्कार सोचता देखते रहता है सबको देखते रहता है क्या हाँ? देख रहा हो आनंद उठाता मनुष्य के पागलपन में भी वो आनंद उठा लेता है और उसके सहाने में भी वो आनंद उठा लेता कोई बेवकूफी की बात करता है तो उसका भी आनंद उठा लेता है और कोई की बात करता है है तो उठा लेता है। सब चीज में उसे एक आनंद का स्रोत दिखाई देता है कोई मनुष्य अगर विचित्रता से रहता है तो उसमें भी उसे लगता है देखो शेख ऐसा एक नाटक है जैसे कि एक नाटक का किसी नाटक के बारे में दिखता है कि कोई एक एक दिखा दिखा दिया एक बड़ा दिखा दिया बड़ा आदमी अब उसका बन रहा है तो जब एका आत्म साक्षात करी क्रोधी मनुष्य को देखता है तो फौरन उसे क्या लगता है वाह वा, क्या क्रोध चढ़ रहा है इस पर अब तो और भी चढ़ गया अब तो सिर्फ आज्ञा चक्र में था और अब तो संस्था में भी चढ़ गया अब न जाने क्या क्या होने वाला है वो तो यही सब सोचते रहता है घबराहट नहीं होती पर ये सोचता है इसकी जो ग्रोथ की जो चला है कहीं ऐसा ना हो जाए इसका सर फट जाए या कुछ तो फिर कहेगा जरा थोड़ा सा ठंडा हो यही सोचे तो कहेगा नहीं इधर निजे मैं समझता हूँ तो ठीक समझिए मैं भी आपको समझा तो वो बैठे बैठे उसके बाद कहिए आप नाटक लिखिए तो इतना सुंदर वो नाटक लिख देते दे हैं आप, आप हंस हंस के लोटपोट हो जाए उसमें जो ये दृष्टि है इसकी ये किसी में उलझी हुई दृष्टि नहीं है इसे निरंजन दृष्टि कहें या साक्षी स्वरूप में उस साक्षी स्वरूप के दृष्टि से ही देख करके वो सारे समाज का इतना सुंदर चित्रण कर देता है कि सिवाय हंसी के आपको और कुछ नहीं समझ में आता है यानी बहुत सी बातें ऐसी है कि वो सिर्फ दिखने को गंभीर लगती है लेकिन उसमें एक तरह का एक तरह का बड़ा छिपा हुआ संदेश हर चीज युद्ध हुआ जब युद्ध देखते हैं तो जरूर उद्विग्नता आ जाती है कहता ये क्या क्यों मार रहे है बेचारे सीधे साधे हैं। लोगों को तो क्यों मार रहे वो जो उद्विघनता हमारे अंदर आ जाए जाएगा आत्म साक्षात्कारियों को तो फौरन इसकी खबर चली जाएगी परम चैतन्य और जो आत ये काम करेगा उसको ठिकाना हो जाएगा उसका इलाज हो वो उद्विग्नता भी एक तरह से कार्यान्वित होती है कोई आल्लाई चीज होगी वो तो ठीक ही है लेकिन कोई ऐसी भी चीज हो कि जिसको देखकर उद्विग्नता आए और मनुष्य सोचे कि ऐसे ऐसे हो रहे हैं ऐसे नहीं होने चाहिए फौरन उसका इलाज हो जाए बहुत सी बातें इस तरह से होती रहती जैसे कि मैं अपने बारे में बता सकती हूँ मैं इस बार जब रशिया पहले बार गई थी तो रशिया में न, सात आठ दिन रहे सब कुछ हुआ फिर घर आने पर फिर से रशिया जाने की बात नहीं थी कि योग का वहां पर एक सेमिनार होगा तो हमारे घर में यह कहा गया कि अभी अभी जाके आए हो फिर आप दो दिन के लिए जाओगे क्या फायदा है जाने दीजिए वहां और लोग है संभालेंगे तो मैंने कहा नहीं मुझे वहां जाना जरूरी कह लग मैंने कहा इसलिए की वहां जो ईस्टर्न ब्लॉक है उसको तोड़ना है कैसे टूटेगा मैंने कहा टूटेगा न ब्लॉक के सब लोग वहां आएंगे और उस ईस्टर्न ब्लॉक के लोगों में से लोग में से जो लोग पार हो जाएंगे वो जाते ही साथ उनकी वजह परम चैतन्य अपना कार्य कर लेगा चाहे एक एक ही आदमी और आश्चर्य की बात है कि उस योग सेमिनार में सिर्फ मैं 45 मिनट बोली और 15 मिनट में रियलाइजेशन दिया और उसके बाद वो जितने भी लोग थे वो अपने अपने देश में गए वहां ही कार्य So, परम चैतन्य के कार्य के लिए अब जरूरी है कि लोग साक्षात् लो। उनका साधन है का आत्म साक्षात् लोगों के ही इच्छा के अनुसार होता है अगर आपकी इच्छा हो तो वो कार्य हो सकता है पर आपकी इच्छा में भी शुद्धता होनी चाहिए ऐसी इच्छा नहीं जिसमें आप स्वार्थी हो ऐसी इच्छा नहीं जिसमें आप अपने ही बारे में सोचते हैं क्योंकि ये कार्य आत्मा के ही पर होता है है और जो आत्मा जो आत्मा अपना शिव है, वो मैंने आपसे बताया बिल्कुल स्वच्छंद निष्प्रुव निरा निरतर नित्य इस तरह की प्रकृति का इसलिए जो मनुष्य आत्म साक्षात् हो जाता है उसमें ये सारे ही गुण आप ये अगर गुण आपके अंदर नहीं आए जैसे बाह्य से जैसे मैंने कहा कि आप आप सारे आवरण हो, राजा हो तो आप चाहे कुछ भी हो अंदर से आप निष्प्रोह हैं, अंदर से आप छूटे हुए हैं अंदर से आप किसी चीज को चिपकते नहीं अंदर से आप किसी को द्वेश नहीं करते किसी का मत्सर नहीं करते किसी के लिए आपको लालसा नहीं होती ये सारे क्षण को आप ही आप छूट जाने चाहिए तो आत्मा का सबसे बड़ा प्रकाश यही है कि आपको कोई प्रयत्न नहीं करना है। बहुत कहते है, मन को जो वश में रखो कोई जरूरत किसी को वश में रखने की जरूरत नहीं जैसे आप आत्मा साक्षात्कार में ही उतर जाते हैं उस प्रकाश में अपने ही आप या अंधकार दूरी हो जाते और ये बड़ा भारी लाभ है और जिसने इस लाभ को अभी तक प्राप्त नहीं किया उसको यही सोचना चाहिए कि अभी हमारा आत्म साक्षात्कार पूरी तरह से फलित नहीं हो अगर हमारा आत्म साक्षात्कार पूरी तरह से फलित हुआ है, तो हमारे जीवन में हमारे आसपास के समाज में हमारे सहयोग के समाज में हर जगह एक नवीन तरह का मनुष्य तैयार होना चाहिए जो आत्मा स्वरूप है आत्मा के प्रकाश से प्रावित है जिसमें शिव का दर्शन होता है अब को देखा आपने जब उनका विवाह हुआ था तो तो उनकी पत्नी जो थी थी वो बहन तो विष्णु जी और विष्णु जो थे कुबेर कुबेर विष्णु उनकी बहन से शादी हो रही और ये अपने नंद उसपे बैठ करके नंदी पे बैठ करके उसके ऊपर लगा, न लगाम ना कुछ नहीं दोनों पैर ऐसे लगा के बैठ गए जम के नंदी पर नंदी उड़ता हुआ चला रहा है और बैठे हुए हैं ये सब अभिव्यक्ति है कि उनको किसी चीज की लगन नहीं किसी चीज का ये विचार नहीं कि मुझे ये चाहिए नहीं तो कोई सोचेगा कि भाई मैं कुबेर के बहन से शादी कर रहा हूँ कौन से कपड़े पहनू कौन से जाऊं वो दस दिन पहले उसके कपड़े बनेंगे उसके जूते बनेंगे उसके सारा अवतार बनेगा तब वो पर शिवजी ने सोचा कि देरी तो विवाह हो रहा है बस इससे और भी को ज्यादा कोई बात मालूम नहीं उन्होंने कोई विचार नहीं किया और उनके साथी भी जो थे वो भी उन्हीं जैसे किसी के एकाक्ष थे और किसी के हाथ पैर गले हुए कोई कैसे भी सबको साथ में लेके कोई बात है। इसका प्रतीक रूप से अर्थ ही होता है कि आपके पास शारीरिक कोई भी व्यंग हो या कोई भी चीज हो जब तक आपके आत्मा का प्रकाश आपके अंदर है कोई सी भी आपकी शकल हो कैसे भी आप हो आपके अंदर अगर आत्मा का प्रकाश है तो शिव आपको मानते हैं और अपनी बरात में ले जाए अब वहां सब लोग देख के हैरान है कि ए कैसे दूल्हा मिया चले आ रहे हैं नंदी पर बैठ करके दोनों पैर दोनों तरफ करके और इनको कोई स्वच्छ नहीं इनको क्या परवाह है और कुछ आपस में बातें हुई होंगी वहां पर लोगों ने सोचा कि ये कैसा दूल्हा चला रहा है तो पार्वती अच्छा नहीं लगा क्योंकि तो वो जानती थी कि मेरा पति जो है वो आत्मस्वरूप है और इसलिए उनमें निस्स इसमें हमारे दो अंग दिखाई देते एक तो हमारा अंग की जो हम आज विष्णु स्वरूप है, जो में। और अंदर का अंग जो है वो हमारे शिव शिव और उस शिव के जैसे हमें स्वच्छंद और निराशक्त होना चाहिए किसी चीज की आसक्ति हमारे अंदर नहीं आ सकती परमात्मा स्वरूप फिर बाह्य में आप श्री कृष्ण हो जाए या आप, आ, और कोई हो जाए लेकिन अंदर का जो शिव है वो अपनी जगह स्थित रहेगा बाह्य का अंग जो है वो महत्वपूर्ण नहीं रहा जबकि आप आत्मा स्वरूप हो गए और जब आप आत्मा स्वरूप हो गए तो इन सब चीजों के ये आपकी जो भावनाएं हैं वो एकदम बदल जाए एक नाथ स्वामी एक नाथ जी का ऐसा बड़ा सुंदर उदाहरण है कि वो कावड़ लेकर के पहुंचे थे द्वारिका वहां चढ़ाने और ऊपर चढ़ के उन्हें जाने का था अब ये भक्ति का महाव उनका था सब लोग गए कावड़ में पानी भर के लेकिन उस वक्त वहां पर देखा कि एक गधा प्यास से मरा जा रहा था उन्होंने उसको अपना पानी पिला दिया लोगों ने कहा कर, क्या करते हो वहां से आप सारी कावड़ भर के पैदल चल के आए और इस गधे को आप पानी पिला दिया तो उन्होंने कहा तुमको नहीं मालूम श्री कृष्ण यहाँ तक्य को देखना कि हम कावड़ लेके गए और हमने जा करके और उनको समर्थित हम कौन होते हैं जब वही भाव टूट गया हम ही भाव नहीं रहा और जब वहां पर एक बेचारा प्यासा एक प्राणी पड़ा हुआ है उसको आपने पानी पिला दिया ठीक है परम चैतन ने कार्य कर दिया हमसे क्या मतलब इसीलिए जो बहुत सी बातें हम संतों की नहीं समझ पाते हैं वो अब आप समझ पाईगा क्योंकि आपने आत्म साक्षात कर पाए और आपसे भी ऐसे कार्य हो जाए और जो ना समझे हमारे अंदर रही संतों के कारण क्योंकि उनका जीवन विक्षिप्त हमें लगता था क्योंकि तो हम स्वयं विक्षिप्त आएगा अगर पागल खाने में जाइए तो अच्छा भला आदमी भी पागल लगने लग जाता है उसी तरह से इस पागल दुनिया में वो आए और समझाने की कोशिश की किसी ने समझा नहीं उन्हें और उनको बहुत तकलीफ दी और परेशान करते क्योंकि तो वो आत्मस्वरूप थे वो शिव में स्थित थे वो शिव स्वरूप थे शिव स्वरूप आदमी बाह्य में कैसा भी रहे उसकी शिव स्थिति शीर्षक इससे इतना उदार इतना उदार हृदय वो है कि उन्होंने राक्षसों को तक राक्षसों को तक वरदान क्यों क्योंकि दे देता हूं मैं वरदान अब मेरे पास भी आते हैं कुछ लोग तो मां वरदान मैं जानती हूं ये लोग बड़े खराब हैं चलो तुमको वरदान चाहिए लो परम चैतन ने देख लेगा इनको मुझे क्या करना राक्षसों को भी वरदान दे चलो तुमको चाहिए ले पार्वती चाहिए पार्वती ले क्या चाहिए ले जाओ मुझे अवधार है इतना जिसको कहना चाहिए कि एकदम अंधा अवधार है आपका ऐसा ये अंधा नहीं है क्योंकि पूर्ण विश्वास है परम चैतन्य वहां बैठा हुआ मेरी शक्ति है वो सारे कार्य को करे मैं तो यूं ही कहने के लिए ले जाऊ यहाँ से ले जाते ला जाओ रास्ते में ही विष्णु जी ने उसका हाल खराब कर जो सब चीज को जानते हैं उनके लिए प्रश्न नहीं रहता इसका क्या होगा क्या नहीं होगा वो सब जानते है उसी प्रकार जो शिव में स्थित है वो अपने में बड़ा समाधानी होता है और वो सब कुछ जानता है सब कुछ समझता है वो कहेगा नहीं लेकिन वो सब जानता है और सबसे बड़ी शिव की शक्ति है प्रेम, प्रेम की शक्ति, निर्वाच्य जिसमे की कोई ब्याज नहीं देना ब्याज तक नहीं देना निर्वाच्य बहता उनकी करुणा की शक्ति इतनी जबरदस्त है कि उस करोड़ को देख करके आप भी अचंबे में पड़ देंगे मुझे बहुत लोग कहते हैं तुमने क्यों मदद करी। ये तो बड़ा ठीक हो गया चलो जान दो क्या करना हो गया कर दिया क्या करना अब वो करोना ही है उसे क्या कह दिया कोई रोक सकता है जब सारा शरीर ही करोना से भर जाएगा तो कोई भी मनुष्य पास पाएगा तो वो कोरोना के कार्य करेगा ही ये शरीर छोड़ेगा ही नहीं उसे क्या करे इसी तरह एक आत्मसाक्षात्कारी का का भाव बढ़ता और उसकी जो नशा चढ़ती है वो तो ऐसी नशा है कि अकेले मजा नहीं आता आप आत्म हो गए तो चुप नहीं बैठे वाले आप असली घर हो तो। कहेंगे चलो मैं हो गया दस आदमी और इसको पिए तो मजा आए देखेंगे चलो भाई इसको भी करो उसको भी करो दौड़ेगा इधर से उधर दौड़ेगा इसको दौड़ेगा उसको दौड़ेगा जाएगा सबसे कहेगा देखो आत्म साक्षात्कार उसमें उसे तकलीफ कुछली वैसे कुछली उसको इसकी परवाह नहीं ये तो कलाकार जाने मुझे क्या मैं तो बीच में बैठा हुआ सिर्फ देख रहा हूं कि कोई चित्र बन रहा है इसी प्रकार उसकी प्रवृत्ति ही इतनी अनासक्त होती है कि वो अत्यंत शक्तिशाली हो जाता उसका है उसका भय या आशंकाएं सब खत्म हो जाती है। और बहुत ही सुंदर कार्य को बड़े खूबी से कर लाता है और लोग आश्चर्य करके कैसे करके और कोई चीज समझाता भी इतनी सुंदरता से है कि मनुष्य का अगर अहंकार है तुसे तो जाके नहीं कहता तुम तो बड़ा अहंकार कभी नहीं कहता ये कभी आत्म साक्षात कर ये नहीं जैसे सहयोगी कुछ होते कि किसी के भूत लग गया ऐसा भी नहीं कहना चाहिए उसका तरीका एक श्री रामदास स्वामी का बताती हूँ मैं आपको एक बार शिवाजी को थोड़ा अहंकार हो गया क्योंकि वो देख रहे थे कि किला बन रहा था उसमें हजारों लोग काम कर रहे हैं उनको थोड़ा अहंकार हो गया कि देखो मैं कितने लोगों को पाल पूछ रहा तब रामदास स्वामी वहां पहुंचे तो हर जगह पहुंच जाते थे और उन्होंने देखा कि उनको अहंकार और कुछ कहा नहीं वहां एक बड़ा सा पत्थर पड़ा था पहले इसको जरा धीरे धीरे तोड़ो पत्थर तोड़ते तोड़ते एक छोटे से नारियल के जैसे पत्थर पे आप पहुंचे तो उस पत्थर को हाथ में लिया और एक हाथ से खटाक से मारा तो देखा क्या उसके अंदर पानी और पानी के अंदर मैं अंडक बैठा हु शिव जी ने एकदम उनके चरण पकड़ लिए कि जिसने आपको जीत दिया है वो आपको पानी भी देता है मैं कौन होता देने वाला यह अहंकार किस तरह से तोड़ा है और आपको आश्चर्यवादी साइंस भी कहता है कि मेहनत जो है वो बगैर हवा के सालों तक अगर उसके पास पानी हो तो रह सकता है तो आपका अहंकार भी किसी का अगर तोड़ना है तो सजा कहने की जरूरत है कि तुम्हारा अहंकार ही आप सिर्फ सोच लीजिए कि अहंकार ही है पर हम चैतन्य उसकी व्यवस्था कर देगा कि उसका अहंकार टूट ही जाए पर सबसे पहले एक आत्मसाक्षी मनुष्य यही सोचना चाहिए कि मैं आप शिव में शरणागत हो मेरी आत्मा में मैं शरणागत हूं और मेरे आत्मा के ही कारण ये परम चैतन्य सारा कार्य करने वाला है और इसलिए मुझे कोई किसी चीज की चिंता मेरा कौन बैरी है कौन मुझे मार सकता है मैं तो परम में जीना सारा कार्य जब यही कर रहा है तो मैं कौन सा कर्म कर रहा हूं इस तरह की जब भावना हो जाए तब तो कहना चाहिए कि हमारे अंदर के शिव को हमने पहचाना है हम बाह्य के अपने शरीर वगैरह सबको खूब समझते हैं प्रतिष्ठा समझते हैं, पर इस शिव को पहचानना चाहिए जो हमारे अंदर है जो हमारे अंतरतम में है जो हमारी सारी ही शक्ति का आधार जिसे की हम सचिद कहते हैं उस शिव को ही हमें मानना चाहिए आप सबको अनंतता शिव